श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव का प्रथम विकास श्री राम कृष्ण देव का अद्भुत स्वभाव साथ ही श्री राम कृष्ण देव का स्वभाव बाल्यावस्था से ही अत्यंत अद्भुत था मित्र धन मान विद्या बुद्धि नाम के साथ संयुक्त बड़ी बड़ी उपाधि आदि जिन बातों को देखकर लोग दूसरों को श्रेष्ठ मानते हैं उनकी दृष्टि एवं धारणा में उनका सदा से ही मानो कोई मूल्य नहीं था कह करते थे मीनार पर चढ़कर देखने से तीन चार मंजिल के मकान ऊँचे ऊँचे वृक्ष जमीन की घास आदि सब कुछ एक से दिखाई पड़ते हैं हम देखते भी हैं कि श्री कृष्ण देव का स्वयं का मन बाल्यावस्था से ही सत्यनिष्ठा तथा ईश्वरानुराग की सहायता से सर्वदा इतनी उच्च भूमि पर आरूढ़ रहता था कि वहाँ से धन मान विद्या आदि का थोड़ा बहुत तारतम्य जिसके कारण हम एकदम फूल कर कुप्पा बन जाते हैं तथा तो किसी को कुछ नहीं गिनती सब कुछ एक साथ दिखाई देता था अथवा प्रत्येक कार्य के बारे में यह सोचकर कि उसे क्यों करना चाहिए एवं प्रत्येक व्यक्ति तथा तो पदार्थ के साथ संबंध स्थापित करने पर उसकी चरम परिणति में क्या होने वाला है इसका विचार कर तथा इन विषयों में आगे चलकर और लोगों की क्या स्थिति हुई है यह देखकर पहले से ही उनके मन में एक पक्की धारणा बन जाया करती थी अतः उद्देश्य तथा चरम परिणिति को छिपाकर कर मनोहर छद्मवेश के द्वारा उन्हें मुक्त करते हुए कम से कम कुछ दिन के लिए व्यर्थ इधर उधर घुमाने की शक्ति उन विषयों में किंचन मात्र भी नहीं थी पाठक संभवतः यह कहेंगे किंतु इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा सभी विषयों के दोष की ही सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने के कारण मनुष्य तो जड़ जैसा बन जाएगा ऐसी स्थिति में संसार के किसी भी कार्य को करने के लिए अग्रसर होना उसके लिए संभव नहीं होगा वास्तव में यह ठीक है मन यदि पहले से वासना रहित या पवित्र न बना हो तथा ईश्वर प्राप्ति रूप महान उद्देश्य के साथ उसका मूल संयुक्त न हो तो ऐसी बुद्धि यथार्थ में मानव को कर्तव्य निर्धारण करने में असमर्थ तथा उद्यम रहित एवं कभी कभी उदंड तथा यथेचारी बना देती है किंतु पवित्रता तथा महान लक्ष्य के साथ मन यदि उच्च स्वर में बंधा हुआ हो तो उस स्थिति में समस्त विषयों में सदैव दोष देखने वाली बुद्धि ही मानव को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में शीघ्रता के साथ अग्रसर करा देती है इसीलिए गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भक्ति श्रद्धा संपन्न मानव को सर्वदा संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दो दर्शन करते हुए वैराग्यवान होने को कहा है अब देखिए कि श्री कृष्ण देव के चरित्र में बाल्यावस्था से ही यह दोष दृष्टि कितनी परिस्फुट थी अध्ययन करते समय तर्कालंकार विद्या बागी आदि उपाधियों तथा ख्याति यश की ओर उनकी दृष्टि आकृष्ट होनी चाहिए थी किंतु ऐसा न होकर उन्होंने देखा कि बड़े बड़े तर्कवागी न्यायचंचू उपाधिधारी महानुभाव न्याय, न्याय वेदांत की लंबी लंबी बातें करते हुए धनाढ़ व्यक्तियों के दरवाजे पर खड़े हो उनकी खुशामत कर चावल केवला बांधने या अपनी जीविका की व्यवस्था में लगे हुए हैं विवाह करते हुए सांसारिक भोग सुख तथा आमोद प्रमोद की ओर उनका ध्यान जाना चाहिए था परंतु ऐसा न होकर उन्हें यह अनुभव हुआ कि दो दिन के सुख के निमित्त सदा के लिए अपने गले में बंधन डाल लेना पड़ता है तथा आवश्यकताओं को बढ़ाकर अर्थ चिंता से इधर उधर भटकना पड़ता है फिर भी दो दिन के उस सुख का कोई भरोसा नहीं है अर्थ के द्वारा संसार में सब कुछ हो सकता है तथा अपने को सब तरह से संपन्न बनाया जा सकता है यह देखकर उन्हें कटिबद्ध हो अर्थोपार्जन में लग जाना चाहिए था किंतु उन्होंने देखा कि अर्थ के द्वारा केवल दाल भात वस्त्र तथा ईट मिट्टी लकड़ी आदि का ही संग्रह हो सकता है ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती संसार के दिन दुखियों पर दया करते हुए दूसरों के दुखों को दूर कर उन्हें दाता परोपकारी इत्यादि नामों की ओर झुकना चाहिए था परंतु उन्होंने देखा कि आजीवन प्रयास करने पर कहीं अधिक से अधिक दो चार निशुल्क विद्यालय तथा दो चार दातव्य चिकित्सालय अथवा दो चार धर्मशालाओं की ही स्थापना की जा सकती है तदनंतर मृत्यु अनिवार्य है पहले भी संसार में जो अभाव विद्यमान थे वैसे ही आगे भी बने रहेंगे इसी प्रकार अनान्य विषयों में भी समझना चाहिए अतः ऐसे स्वभाव संपन्न श्री कृष्ण देव को ठीक ठीक जानना या समझना साधारण मानवों के लिए अत्यंत कठिन है विशेषकर विद्याभिमानी तथा धनी व्यक्तियों की तो बात ही अलग है क्योंकि संसार में किसी से खरी बात न सुन पाने के कारण वे लोकमान्य बने रहते हैं तथा धन मद से सुनने की शक्ति तक को भी वे बहुधा खो बैठते हैं अतः श्री रामकृष्ण देव को बहुधा समझे बिना असभ्य पागल या अभिमानी मानना उनके लिए कोई विचित्र बात नहीं है इसीलिए रानी रासमणी तथा बाबू के भक्ति प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर कृपा से महान सौभाग्य के उदय होने के कारण ही न केवल श्री कृष्ण देव पर उनका अक्षुण प्रेम बना हुआ था अपितु तो उनके दिव्य गुरु भाव का नित्य परिचय प्राप्त कर उनके श्रीचरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना उनके लिए संभव हो सका था अन्यथा जिन श्री रामकृष्ण देव ने काली मंदिर की प्रतिष्ठा के दिन पूजन कार्य में अपने ज्येष्ठ भ्राता के व्रती होने पर तथा श्री जगदम्बा के प्रसाद ग्रहण करने पर भी यह सोचकर उपवास किया था कि शुद्रान्न का ही भोजन करना पड़ेगा तथा उसके बाद भी कुछ दिन तक काली मंदिर के समीपवर्ती गंगा तट पर अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन किया था मथुर बाबू द्वारा बारंबार बुलाए जाने पर भी उन्हें विषय समझकर जो उनसे वार्तालाप करने में भी कुंठित हुए थे एवं तदनंतर श्री काली माता के पूजन कार्य का भार ग्रहण करने के लिए उनके सादर अनुरोध कर जिन्होंने बारंबार निषेध किया था उन्हें श्री रामकृष्ण देव के प्रति अभिमान तथा धन मत को त्याग कर प्रारंभ से ही प्रेम करना तथा सदा के लिए उस भाव को बनाए रखना क्या कभी रानी रासमणी तथा मथुर बाबू के लिए संभव होता